भागवत महापुराण अष्टम स्कंध अर्थ तृतीय अध्यायः गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्थिति और उसका संकट से मुक्त होना श्री शुकवाच एवं व्यवसित बुद्ध्या समाधा मनोहृ जजाप परम ध्याप्य प्रागन्मुशित श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय से में एकाग्र किया और फिर पूर्वजन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्त्रोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा गजेंद्र उच ओम नमो भगवते तस्मत पुरुषा परे पुरुषाजाध भी जाम गजेंद्र ने कहा जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं प्रेम से उनका ध्यान करता हूं यस्मि निदम ज तस्दम यस्माच परपद्य स्वयं भुवम यह संसार उन्हीं में स्थित है उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ यह स्वात्मिम निजा क्विदित स आत्मूलो वहां पर यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं परंतु उनकी दृष्टि ज्यो की त्यों एक सी रहती है वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों के ही देखते रहते हैं वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही है कोई दूसरा उनका कारण नहीं है वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें न पंचत्वमित सुन सो लोके सुच सर्वहेतुषो समाशेत गहनम गम के के समय समय लोकपाल लोक और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें नावार पदम विदो जनतु पुनः को यथा भी तो, उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है वे नट की भांति अनेकों धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके वे प्रभु मेरी रक्षा करे दे दिधीक्ष वो यदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनि सुसाधव चरंतलोक अवरणं अवरण भूतात्म भूताः भूता जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं वे ही मेरी गति न न विद्यते गुण दोष एववा तथा लोकाप्य संभवा युकाल मृत्यति न उनके जन्म कर्म हैं और न नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं परेश ब्रमणे नंत शक्त रूपाज नम आचर्य करमे उन्हें अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर्य में पर परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। नमः आत्मा प्रदिपाय साक्षणे परमात्मे नमो गिरा विदो राजा स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ सत्वेना नमः सत्व प्रतिलभ्या विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप है ही दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्ही में है उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ नमः निर्विशेषाय नम शांतायरा निर्विशेषा जो सत्व रज तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं उन भेदरहित समभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ क्षेत्रा नमस्तुभ्यम सर्वाधक्षा मूला नमः आप सबके स्वामी समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी नमस्कार करता हूँ आप स्वयं ही अपने कारण हैं पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं आपको मेरा बार बार नमस्कार है सर्वेंद्र गुण है सर्व प्रत्यय हे असता छाता नमः आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों की दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं, अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भाष रहे हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ नमो नमस्ते नाया, नाया, नाया, नमो नमो खिल आप सबके मूल कारण हैं आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता इसलिए आप अनोखे कारण हैं आपको मेरा बार बार नमस्कार जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ गुणारण छन्न चित्सो भविष्य मानसाय अगम स्वयं जैसे जग्य के अग्नि में में गुप्त रहती है है वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं जो लोग कर्म संस अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं आपको मैं नमस्कार करता हूं। हूँ पशुपा भूर करुणा बहोलया मनसी प्रतीत प्राग प्रतीता प्राग दृशे भगवते बृहते नमस्ते जैसे कोई दयालु पुरुष धंधे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं आप नित्य मुक्त हैं परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते आपके चरणों में, में मेरा नमस्कार है समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं आप सर्वे एवं अनंत हैं आपको मैं नमस्कार करता हूँ आत्मात्म जाप्त गुषांग भगवते नम ईश्वराय जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन गृह संपत्ति और स्वजनों में आसक्त है उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं उन सर्वे पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ काम भजन तेषा गतिमाते किशोरात्यपिदेहभ्यम करो तो मेदय धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं इतना ही नहीं वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें एकांति नो यंचनाथम वाती वे भगवत् प्रपन्ना अत्यभुतम तत्वर सुमंगलम गाजंत आनंद समुद्र मग्नाह जिनके अनन्य प्रेमी भक्त जन उन्हीं के शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते केवल उनकी परम दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं समक्षरम ब्रह्म परम परेशम अभ्यक्तमाध्यात्मिक योगकम्यम गम्यम अतिम अनंतमाद्यम परिपूर्ण मेढे जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अभ्यक्त इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर परमात्मा की मैं स्थिति करता हूँ यहादेवा वेदालोका चरा चरा नामेदेन फलगव्या चलया कृता यथार्चसुर्गभस्तो निर्यांतसातृन्चिश तथा युणसंप्रवाहो तो बुद्धिर्मन खानशरी सर्गा वै न देवासुरमर्चति न स्त्री नायम गुण कर्म सन्न जिनके अत्यंत छोटी कला से अनेको नाम रूप के भेदभाव से मुक्त युक्त ब्रह्मा आदि देवता वेद और चराचल लोगों की सृष्टि हुई है जैसे धधकती हुई आग से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं वैसे ही है जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि बन इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप हैं बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं वे भगवान न देवता है और न असुर वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है न वे स्त्री हैं न पुरुष और न नपुंसक वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है न वे गुण हैं और न कर्म न कार्य है और न तो कारण ही सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं, वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो जे जिजे विषावृत एक विप्लम तस्त्मोकावरण से मोक्षम मैं जीना नहीं चाहता यह हाथी की जोनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है इसको रख कर करना ही क्या है मैं तो आत्मप्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है सोहम विश्व सिम विश्व अविश्व विश्व विश्वात्मा अजम ब्रह्म प्रणतोष्मी परम पदम इसलिए मैं उन पर परमात्मा की शरण में हूँ जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ योग रंधित कर्मा हृदय योग योगिनो यम योगे समतम नो स्म योगी लोग योग के द्वारा कर्म कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ नमो नमस्तु वेग, गुणा जा प्रपन्न पालान्द्रिया बनवाप्य वर्तमरे प्रभु आपकी तीन शक्तियों सत व्रज और तम के राग आदि वेग असह्य है समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं इसलिए जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है आप शरणागत वसन है आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ नेद समात्मा जक्ष तम दुर्त्य महात्म भगवंत्य हम आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता आपकी महिमा अपार है उन सर्वशक्तिमान एवं भगवान की मैं शरण में हूँ एवं गजेंद्र मुकवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो ब्रह्मादिध लिंग नैते योप्री पुनिखिला खिला जी कहते हैं गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्थिति की थी इसलिए भिन्न-भिन्न भिन नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए जेंद्र विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है अतः उसकी स्थिति सुनकर वेदमय गरुण पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी तीव्रता से वहां के लिए चल पड़े वहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था उनके साथ करते हुए देवता भी आए। दृष्ट गति हरिम खुपात चक्रम उप्य सांभोज कर नारायण अखिल गुर भगवन नमस्ते सरोवर के भीतर बलवान गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था जब उसने देखा कि आकाश में गरुण पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्रीहरि तब अपने सोड़ में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला नारायण सदगुरु भगवन आपको नमस्कार है तम वेक्ष ग्राहा दरिना सग्राह मासपयोज जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है तब एक बारगी गरुण को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्रीहरि ने चक्र से ग्राह का मुख फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा सहितायाम अष्टम स्कंधे गजेंद्र मोक्षण तृतीय